गीता तत्वचिंतन उनचालीसवा प्रवचन तदा योग मवाप्स्यसि वप्यसी अध्याय दो श्लोक बावन तिरपन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर् मोहकलिन बुद्धिर्व्यतिष्यति तदागनता निर्वेदम श्रोतव्य स्रुतस च अब तेरी बुद्धि मोह के कलुष से पार हो जाएगी तब तूने जो कुछ सुना है और जो कुछ सुनना चाहता है उस सबसे तुझे विरक्ति हो जाएगी सुति विप्रतिपन्नाती यदा स्थाति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगी जब अनेक प्रकार के वेद वाक्यों से चकराई हुई तेरी बुद्धि अपनी चंचलता को खोकर समाधि वृत्ति में स्थिर हो जाएगी तब यह साम्य बुद्धि रूप योग तुझे प्राप्त होगा योग की प्राप्ति में मोह बाधक पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अनामय पद का वर्णन किया और कहा कि साम्य बुद्धि रूप योग से युक्त मनीषी उसका अधिकारी होता है ऐसा स्थान जो समस्त दोष और भय से मुक्त हो स्वाभाविक ही अत्यंत स्पृहणी मालूम होता है अर्जुन ने जब अनामय पद का वर्णन सुना तो उसके मन में भी उसे पाने की स्पृह जाग गई वह सोचने लगा कि जैसे भी हो उस अवस्था को शीघ्र प्राप्त करके भय और दोसादी से मुक्त हो जाना चाहिए वह विचार करने लगा कि अनामय पद का उपाय भूत यह बुद्धि योग यदि मुझे मिल जाए तो फिर मैं अविलंब वह भय रहित निर्दोष पद प्राप्त कर लूँगा अंतर्यामी भगवान उसका मनोभाव भाप लेते हैं और उससे कहते हैं अर्जुन यह बुद्धि योग ऐसा नहीं कि चट से मिल जाए वह कोई भौतिक पद नहीं है जहाँ पहुँचने के लिए हम काल की गणना कर सकें वह तो मन की अवस्था है जब तक तेरी बुद्धि इस मोह के कीचड़ में फंसी हुई है तब तक मेरे मन में कर्म फल के प्रति आसक्ति बनी रहेगी और तब तक तू कार्यों का मूल्यांकन उनके फलों के द्वारा करता रहेगा तेरे मन में कर्म फल के संबंध में उहा पोह बना रहेगा जो ग्रंथ कर्म फल की बात बतलाएंगे कि अमुक कर्म अमुक फल को जन्म देता है उनके प्रति तेरा आकर्षण बना रहेगा और तब तक बुद्धि योग तो दूर रहेगा सचमुच जब तक मोह बुद्धि को घेरे रहता है तब तक असत्य ही सत्य दिखाई देता है और सत्य असत्य साधारण जीव शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं देख पाता वह शरीर के संबंधों को अपना मानता है और जो शरीर से संबंधित नहीं है वे उसके लिए पराय हैं वह अपने और पराए के भेद के अनुसार अपने कर्तव्य का निश्चय किया करता है जिन कार्यों से अपने शरीर और कुटुंबियों को सुख मिले उन्हें अपना कर्तव्य मानता है और जो कार्य अपने एवं सजनों के लिए हानिकारक हो उन्हें त्याज्य वह जो कुछ करता है फल की आशा से प्रेरित होकर ही करता है यही मोह है साधारण जीव की बुद्धि इसी मोहरूपी कीचड़ में फंसी रहती है लाभ मिलने के जो भी उपाय हों वे उसके लिए स्रोतव्य और श्रुत हैं स्रोतव्य वह है जिसे सुनना है और श्रुत वह है जिसे सुना है लोग संसार की आशापूर्ण बातें ही सुनते हैं और सुनना चाहते हैं फिर लोगों को धर्म की ओर खींचने के लिए शास्त्रों में विभिन्न कर्मों के विभिन्न फलों का आकर्षण है भिन्न भिन्न स्वर्ग लोगों के आश्वासन है कर्म फलों की तरह तरह से स्तुतियाँ हैं जब तक मन इस मोह कीच में पड़ा रहता है तब तक इन कर्मफलों का आकर्षण ही जीवन में प्रमुख होता है और वही हमारे कर्मों की प्रेरणा हुआ करता है आजकल का श्रोतव्य और श्रुत है सत्ताधिकार आई ए होना विधायक या संसद सदस्य चुना जाना मंत्री होना विभिन्न सत्ता पदों पर नियुक्त अथवा निर्वाचित होना व्यक्ति यही सब बातें सुनता है और सुनना चाहता है उसके लिए यही सब प्री, प्रीतिकर होता है इस सब में स्व और पर का भेद ही प्रे, प्रेरक शक्ति होता है और इसके मूल में है मोह इस मोह को भगवत भाष्यकार अविवेक रूप कलुष कहते हैं आत्मा और अनात्मा में भेद न कर पाना ही विवेक कहलाता है जैसे नारियल जब कच्चा होता है उसमें रस भरा होता है तब उसके गुदे और छिलके में भेद करना कठिन होता है क्योंकि तब गुदा छिलका रूप ही हुआ करता है पर जिस समय नारियल का रस सूखता है तब गुदा अपने आप छिलके से अलग हो जाता है और गड़गड़ गड़ आवाज करता है इसी प्रकार अंतकरण में मोह रस के रहते व्यक्ति आत्मा को शरीर और मन से अलग नहीं कर पाता फलस्वरूप शरीर और मन से संबंधित विषयों को ही श्रोतव्य और श्रुत मानता है एकादश इंद्रियाँ और उनके विषय ही उसकी चर्चा के विषय होते हैं ऐसी स्थिति में वह बुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है